विष्णु भाष्य सहसरभाष्यम यमराज ने अपने दूतों से कहा था सकलमितदमहम चसुदेव परम पुमा परमेशर स एक मतिरचला हृदय ते व्रजतान् विहाय दूरा यह संपूर्ण संसार और मैं एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं जिनके हृदयस्थ अनंत भगवान में ऐसी दृढ़ भावना हो गई है उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाया करो यदा वसुधा अहम् सत्यमेंग अहम भवोभवंत सर्व नारायणात्मक विभूत परस्परम आधिक्य न्यूनता वर्तते हे देवगण पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है मैं महादेव जी और आप सब भी नारायण स्वरूप ही हैं जो उनकी विभूतियां हैं उन्हीं की न्यूनता तथा अधिकता परस्पर बाध्य बाधक रूप से रहती है भगवान अहम नेक कारणं जगत जगत्यथे भेदे नावाम व्यवस्थित भगवान कृष्ण बलराम से कहते हैं हे विश्वात्मन आप और मैं दोनों इस संसार के एक ही कारण हैं इस संसार के लिए ही हम दोनों भिन्न रूप से स्थित हैं दया जद भयम दत्तम तदत्तम मत् विभिन्न आत्मा दृष्टुम नो हम सगच्चे सदैवासुरुषम अविद्या मोहितात्मा भिन्न दर्शिन श्री कृष्णचंद्र महादेव जी से कहते हैं जो अभय आपने दिया है वह सब मैंने भी दे ही दिया हे शंकर आप अपने को मुझसे पृथक न देखे जो मैं हूँ वही आप और देवता असुर तथा मनुष्यों के सहित यह सारा संसार है जिन पुरुषों का चित्त अविद्या से मोहित हो रहा है वे ही भेदभाव देखने वाले होते हैं इतिसे विष्णुपुराण ही इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा है विष्णु रंजन तो पश्चंति ये माम ब्रह्मांड भे बबा कुतर्क मतियो पत्यंते नरकेर ये चूढ़ा दुरात्मो भिन्न पश्य ब्रमाडम च ततस्तम ब्रमत्या इति भविष्योत्तर भविष्योत्तरपुराणे महेश्वर वचनम भविष्योत्तरपुराण में श्री महादेव जी का वचन है जो लोग मुझे अथवा ब्रह्मा जी को विष्णु से अलग देखते हैं वे कुतर्क बुद्धिमूढ़ जन नीचे नरक में गिरकर दुख भोगते हैं तथा जो दुष्ट बुद्धि मूल लोग मुझे और ब्रह्म जी को श्री विष्णु से पृथक देखते हैं उन्हें उससे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है तथा च हरिवंश कैलाश यात्रायाम महेश्वर वचनम इसी प्रकार हरिवंश में कैलाश यात्रा के प्रसंग में महेश्वर का कथन है आदेश सर्व सर्वभावान मध्यमस्तथा भवस्व तय सर्व प्रदीये समस्त भावों के आदि मध्य और अंत आप ही है यह संपूर्ण विश्व आप ही से हुआ है और आप ही में लीन होता है अहम तम सर्वगोदेव तमेवाहम जनाद आवयोरतरम नब्दैथ जगत्र नावाणी तव गोविंदोक महांत तम वा नात्र कार्याचारण तदुपाश जगन्नाथ सैवास्तु मम गोपति येष्टिभूद सामष्टि संशय तद्स्ता दी हिम भूतपति नदस्ती भूदेव यत्त क्वचिन्दासी वर्त यी जगदती सर्व तबीवते किंचिति हे जनादन हे सर्व्यापकदेव मैं ही तू है और तू ही मैं हूँ संपूर्ण त्रिलोकी में हम दोनों का शब्द से या अर्थ से किसी प्रकार भी भेद नहीं है हे गोविंद संसार में जो जो आपके महान नाम है वही मेरे भी हैं इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है हे गोपते हे जगन्नाथ जो आपकी उपासना है वही मेरी हो हे देव जो आपसे द्वेष करता है इसमें संदेह नहीं वह मुझसे भी द्वेष करता है हे देव क्योंकि मैं भूतपति भी आप ही का विस्तार हूँ इसलिए हे सर्वव्यापक देव ऐसी कहीं कोई वस्तु नहीं है जो आपसे रहित हो जो कुछ था जो कुछ है और जो कुछ होगा हे जगतपते, हे देवेश्वर वह सब आप ही है आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है एकत्व एकत्व इस वाक्य का प्रतिपादन करने वाली अभी च आत्मे की गति ग्राह्य आत्मेत शास्त्रोक्त लक्षण परमात्मा परतिप्त तथा ही पत्क्रिया जाबाला आत्में नभ्युगछन ऐहमस्मी भगवोदेव अहम वै थमस तथानेपी यदेह तमुत्र यदमुत्र तदंक स पुरुषे यशा साक तदत्माद ब्रह्मास्मीति तदेत ब्रह्म पूर्वाम पबाज्यम अयमा ब्रह्म स वाएस महानज आत्मा जरो मरो मृत भयो ब्रह्म मादय आत्मपगमान द्रष्टव्या च ग्राह्य चा बोधयमश्वर वेदातवाक्या आत्मामृत जन्मसा नुते ये ना ब्रमण मत तदे ब्रह्म धि नेतते त्यम स आत्मासी आदिली और भी परमात्मा को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं और आत्मस्वरूप से ही ग्रहण कराते हैं इस सूत्र में आत्मा ऐसा कहकर शास्त्रोक्त लक्षण विशिष्ट परमात्मा का ही प्रतिपादन करना अभिष्ट है तथा जाबाल शाखा वाले भी परमात्मा प्रक्रिया में हे भगवान हे देव तू ही मैं हूँ और मैं ही तू है ऐसा कहकर उसको आत्मस्वरूप को स्वीकार करते हैं तथा जो यहाँ है वही अन्यत्र है जो अन्यत्र है वही यहाँ है जो यह इस पुरुष में है और जो आदित्य में है वह एक ही है तब उसने अपने ही को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ वह यह ब्रह्म न कारण है न कार्य है न इसमें कोई भी जातीय द्रव्य है और न इसके बाहर कुछ है यह आत्मा ही ब्रह्म है वह यह महान अजन्मा आत्मा जरा मरण मृत्यु और भय से रहित ब्रह्म ही है इत्यादि ब्रह्म को आत्म स्वरूप से स्वीकार कराने वाले और भी बहुत से मंत्र ध्यान में रखने योग्य है इनके सिवा यह तेरा अंतर्यामी अमर आत्मा है जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिसके कारण मन का मनन किया हुआ बतलाते हैं तो उसी को ब्रह्म जान ये लोग जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है वह सत्य है वही आत्मा है और वही तू है इत्यादि अन्य वेदांत वाक्य भी ईश्वर का आत्म भाव से ग्रहण और बोध कराते हैं नन प्रतीक दर्शन में इदम विष्णु प्रतिमा न्याय प्रश्न प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने के समान यह प्रतीक दर्शन ही होगा गोलत्वा प्रसंगात वाक्य वाक्यवैरूप्या्या्या यत्रही प्रतीक यतीकृषि प्रेयते सहृद त्र वचन होती यहा मनोब्रह्म पुनः ब्रह्मन तमहमस्मी अहम वैतमसीह अत प्रतीकश्रुतिवैरूप्यादत्ति प्रती भेद दृष्टवादाच तथा ही अथ योनिया देवता उपास्ते अहमस्मी ना श्रा वेद यथा पशु मृत्यो मृत्य। इह मृतमा यश्यति योदक दुर्गे वृष्ट पर्वतेसु विधावर्वान् पृथ्पनु विधाव द्वितया दई भयती नुद्रम एतुद्रंतर कुरुते अथ तय तबेव भयम विदुषो मनवान सर्व तम परादाद्योन मन सर्वद्मा भूयसे श्रुति भेददृष्टि अपवदी ऐसा कहना ठीक नहीं उससे परमात्मा में गौरता आ जाएगी और वाक्य का रूप भी बिगड़ जाएगा जहाँ प्रतीक दृष्टि अभेद होती है वहाँ केवल एक बार ही कहा जाता है जैसे मन ब्रह्म है आदित्य ब्रह्म है इत्यादि किंतु यहाँ तू मैं हूँ और मैं ही तू है इस प्रकार परस्पर अभेद करके कहा है अतः प्रतीक श्रुति से विरूपता होने के कारण अभेद की ही प्राप्ति होती है इसके सिवा अभेद दृष्टि की निंदा करने से भी यही सिद्ध होता है जैसा कि जो अन्य देवता की यह समझकर कर उपासना करता है कि यह अन्य है और मैं अन्य हूँ वह नहीं जानता अतः वह देवताओं के पशु के समान है जो श्लोक में अनेक वत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जिस प्रकार पर्वत शिखर पर बरसा हुआ जल पर्वतों में पर्वतों के निम्न भागों में फैल जाता है उसी प्रकार आत्मा धर्मों देहधारी जीवों को विभिन्न देखकर उन उपाधियों ही का अनुगमन करता है दूसरे से निश्चय ही भय होता है जिस समय यह इस आत्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता है तभी इसे भय होता है ऐसा मानने वाले विद्वान को भी वह भेद ज्ञान भय रूप ही है जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है उसका सब तिरस्कार कर देते हैं इत्यादि इसी प्रकार की अनेकों श्रुतियाँ भेद दृष्टि की निंदा करती है तथा आत्म वेदम सर्व आत्मने विज्ञाते भवति सर्विद विज्ञात इदम सर्व यदय आत्मा ब्रह्म वेदम विश्व तथा यह सब आत्मा ही है आत्मा को जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है यह जो कुछ है सब आत्मा ही है यह सब ब्रह्म ही है इत्यादि श्रुतियां अभेद का प्रतिपादन करती है तथा स्मृतिरपि यद्यान्न पुनर्मोह एव जा पाण्डव एन भूतान्य शेषेण दक्ष सात्मन्यथोमयी स्मृति भी कहती है हे पांडव जैसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा और जिसके द्वारा तू संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में और मुझ में भी देखेगा क्षेत्र क्षेत्रोपनिष्दीर्थ अर्थात क्षेत्र और क्षेत्र ईश्वर की संपूर्ण उपनिषदों में प्रसिद्ध एकता देखेगा सर्वूतेषु यम भाव्यक्षते अभक्त विभक्तु तज्ञान विद्युतत्विक आत्म, आत्मा ज्ञानम सम्यक दर्शनम इतुक्त भगवतापी तस्माद आत्मनवेश्वरे मनोदधीत जिसके द्वारा संपूर्ण भूतों में एक अविनाशी भाव देखता है और उस आत्म आत्मतत्व को विभिन्न भूतों में अभिन्न रूप से स्थित जानता है उस ज्ञान को सात्विक जानो इस प्रकार भगवान ने भी अद्वैत आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है ऐसा कहा है अतः आत्मस्वरूप ईश्वर में ही मन को स्थिर करना चाहिए भूतात्मा चेन्द्रियात्मा चथा भात्मा चमेक पंच धासी चथवा बहुन किन तवाजुन विष्ट्याहिद कृष्ण स्थित जगत इसके सिवा आप भूतात्मा इंद्रियात्मा प्रधानात्मा आत्मा और परमात्मा हैं इस प्रकार आप अकेले ही पांच प्रकार से स्थित हैं तथा अथवा हे अर्जुन इस सब को बहुत जानने से तुम्हें क्या प्रयोजन है मैं अपने एक अंश से ही इस संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर स्थित हो, हो। इत्यादि स्मृतियाँ भी यही बतलाती है अविद्योपाधिपक्षेपी प्रमाणवाद समस्ती एक महान आत्मा सोहंकारोतीयते सजीव सौंतर आत्मेती गीयते तत्वचित रूप उपाधि के संबंध में भी यह प्रमाणवाद है एक ही महान आत्मा है वही अहंकार कहा जाता है और उसे ही तत्वज्ञानी लोग जीव या अंतरात्मा कहकर वर्णन करते हैं तथा विष्णु विष्णुपुराणे विभेद जनके ज्ञाने नाशमात्यंतिक ग आत्मनो ब्रह्मणो भेद असतम कम क्य तो पुराण में कहा है जनक अज्ञान के आत्यंत नाश को प्राप्त हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म का भेद जो सर्वदा असत्य है कौन करेगा पर आत्मनोर्मुष्य विभागो ज्ञान ज्ञानकल्पिता आत्म पर विभागो भाग एवं हे राजन आत्मा और परमात्मा का विभाग अज्ञान कल्पित ही है उस अज्ञान के नष्ट हो जाने पर जीव और ब्रह्म का विभाग अभाग रूप ही है विष्णु विष्णुधर्मे यथकस्म घटा का रजो धूम आयुते नान्य मलिनता दुरस्था कचि क्वचि तथा द्वंदे कैस्तु जीवे चमलिने एक अस्मिन्ना परे जीवा इति कुछ धर्म में कहा है जिस प्रकार एक घटाकाश के धूल या धुआं से व्याप्त होने पर उससे धूर्वर्ती अन्य घटाकाश कहीं किसी समय मलिन नहीं होते उसी प्रकार अनेकों द्वंद्वों से एक जीव के मलिन हो जाने पर अन्य जीव कभी मलिन नहीं हो सकते